सर, जी, जीव और ईश्वर माया ही आभास के द्वारा करती है तो भी माईक होने पर भी जगत के अक्षा विलक्षण चिद रूप है, है। उक्तम अर्थम कैमित न्याय दृढ़ माया कल्पना तो करती है जैसे आकाश आदि प्रपंच जड़ है किंतु जीव ईश्वर माईक होने पर भी चिद इसको दृढ़ करने के लिए एक कईमिति का न्याय कहते है दृढ़ करतेम निद्रा जीवेश महामाया महामाया महाजते मे मत जीवेश चेतन महादा विद्या क्या निद्रा में कोई सपन कभी देखते हो सपने कभी जीव दिखेगा ईश्वर कभी दिखता है जीव ईश्वर जड़ दिखते हैं चेतन दिखते हैं? है आपकी निद्रा भी हमारी निद्रा भी स्वप्न गहु जीव ऐसू चेतन हो वास्तुत तो हाँ जीव ईश्वर कोई है क्या तो निद्रा भी क्या करती स्वप्न गो जीवेश चेतन हो सृजित हमारी निद्रा भी स्वप्न गिवे चेतन सृष्टि करती है निद्रा भी चेतना सृष्टि कर देती है सपन में करते हैं नहीं? नहीं तो फिर महामाया, चेतन जीवेश्वर सृष्टि करे उसमें क्या आश्चर्य है? असम निद्रा भी चेतन ओ जीवेश तो अपने में तो चेतन जीवेश्वर निद्रा भी स्थिति करती है तो महामाया जो महती माया माया सृज एत जीवेश क्या से जी यदि निद्रा से सारा प्रपंच आप बना देते हो तो माया बनाने में क्या पति है इसलिए सब जीव ईश्वर आदि जितने स्व माई कहे शुद्ध चैतन्य को छोड़ कर बाकी सब माई।, माई कहे अस्मिन् निद्रापि महांगी देखो अस्मन निद्रा पाठ अस्मिन नहीं जो अस्मिन नहीं बोलता है अस्म निद्रा है अस्म निद्रा है ना ईश्वर से माइकत्व ईश्वर भी माईक हो गया तीव बध सर्विंत तो आदि आदमी जीव सर्वज्ञ है नहीं है असर्वज्ञ है जीव माई का है ईश्वर भी यदि माई का हो गया जीव जैसे असर्वज्ञ असर होना चाहिए अल्प शक्तिमान होना चाहिए असर्वज गन्दि कम से आसंख्य माया एवं सर्वज्ञ तो आदि कम कल्पति जो माया ईश्वर कल्पना करती है उसमें सर्वज्ञ कल्पना करने में उसकी क्या कठिनाई है सर्वज्ञ भी कल्पना करती माया एवं आदि आदि से से दी तो माया से दी माया माया ही कल्पना करेगी इसलिए नहीं माइक होने से जैसे पृथ्वी आदि जड़ा होने पर भी जीव ईश्वर चेतन है माईक होने पर भी ठीक इस प्रकार माईक होने पर भी जीव ईश्वर दोनों में से जीव असर्वज्ञ हो तो ईश्वर भी असर्वज्ञ होना कोई जरूरी सर्वज्ञ तो कल्पना करती है सर्वज्ञादिक सर्वज्ञत्वादिकं सर्वज्ञत्वादिकं चेषे शेषेज कल्पय प्रदर्शेत कल्वा प्रदर्शयत धर्मण कल्पयेद धर्मी कल्पयेद कौभारो धर्म कल्पने धर्म कल्पने चेषे कल्पयि प्रदर्शे धर्मी कल्पय धर्म कल्पने सर्वज्ञाधिकम चो ई से कल तो प्रदर्शयित माया ही ईश्वर में सर्वज्ञाधिकम कलिता तो प्रदर्शित दिखाती है सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मदि ईश्वर में कल्पय तो प्रदर्शित दिखाती है जो धर्मी सर्वज्ञ तो है धर्म उसी धर्म का आश्रय होता है धर्मी धर्मी हो गया ईश्वर धर्म या कल्पयित जो धर्मी ईश्वर की कल्पना करती माया अस्या धर्म कल्पना को भार जो माया रूप धर्मी कल्पना कर सकती है उसमें सर्वज्ञ तो धर्म कल्पना करने की कठिनाई है वो धर्मिनम कल्पे धर्मी ईश्वर की जो कल्पना कर देती है माया अस्या माया धर्म को भार क्या भार है क्या धर्म है सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मत आदि धर्म कल्पना करने में क्या भार है ईश्वर की कल्पना माया कर सकती है ईश्वर में सर्वज्ञता तो आदि धर्म कल्पना करने में क्या भार है तत्व धर्म न कल या अश को भार धर्म कल्पना तृतीय पद में कितने पद है तृतीय पद में कितने पद है जीवेश्वर कूटस्थ सयिक् प्रसजत इत जीव ईश्वर में कौन मई कहवा दुन। तो कूटस्थ भी मई कहो जाए आपत्तिशंका करते नहीं कूटस्थे प्रतिशंका प्रमाणं नहि विद्यते प्रमाणं नहि विद्यते नही विद्यूटे प्रतिश्का दिव्य मतिशंक्यूटस्थमायिक प्रमाणम नहीं विद्य कुटस्थसंख्या से आदि चेत कुटस्थ में भी शंका होगी जीव ईश्वर में जी माईकत्व कुटस्वी माइकत्व हो जाए इसी चेत माँ अति संख्या का हम उसमें संख्या नहीं करो क्यों नहीं शंका करेंगे कोई प्रमाण नहीं कूटस्थ माईक्यू प्रमाण नहीं विद्यते कूटस्थ से माइकत्व कुटस्थ जो स्वरूप चैतन्य शुद्ध चैतन्य वह माई कहे इसमें कोई प्रमाण नहीं है प्रमाणा भावात में अधिकलती प्रमाण नहीं कूटस्थ इसलिए माई नहीं एक सत्य वस्तु है उसको छोड़कर बाकी सौ मायिका है तो प्रमाण नहि विद्यते पक्षी की ऐसी कूटस्थ भी माईक हो जाए सिद्धांत ने कहा कुटस्थ मायिका नहीं क्या करा प्रमाण प्रमाण भाव अभी पूरा इसी कहता है कुटस्थ माई नहीं इसमें क्या प्रमाण है यदि माई के लिए प्रमाण नहीं है तो कूटस्थस्वी प्रमाण न उपलभ्यते कूटस्थ को माई नहीं मानते प्रमाण भाव कुटस्थ को वास्तव कह तो सिद्धांति कूटस्थ से वास्तवत्व प्रमाण न उपलभ्यते प्रमाणता नहीं वास्तव होने के लिए इसके श्रुत सर्वा प्रमाण मिटह बहुत प्रमाण संश्रुति प्रमाण कुटस्थ वास्तवें वस्तु घोषय से वस्तु घोषय वेदाता सकला अकला अपत्नूप वस्तुन्यं सपत्न वस्तन्य न सहंत किंचन सहंचन वस्तु घोषयन्त्यस्य सकलापि अस्य वस्तुतम् घोषयती जितने वेदाते अब कूटस्थ्य वस्तु पारमर्शि उदोष करते वेद के शाखा एक हजार एक हजार एक सौ अस्सी शाखा में प्रत्येक शाखा में अंत वेदात उपनिषद इतने आज आजकल उपलब्ध नहीं सब किंतु तो? इतने शाखा में तो तो तो उपनिषद जितने उपलब्ध सर्वदात मे सकला वेदाता अशुत्व घोषयती अटस्थ से कूटस्थव पारमे उदोषकर के कहते हैं और अन्यत अन्तनूप वस्तुअत्र किंचन न सहते जितने वेदाते एक कुटस्थ को छोड़ उसके विरोधी कोई भी पदार्थ पारमार्थी का? नहीं, नहीं। सारे वेदांत सह नहीं करते नेह नाना थी किंचन ये काश ब्राह्मणी नाना है ही नहीं थी किंचन नेत नेत का करके एक अद्वितीय ब्रह्म कुटस्थ को छोड़ करके बाकी कोई उसका विरोधी है पदार्थ है ही नहीं केवल दिखता है तो मिथ्या रूप का विरोधी रूप वस्तु अन्य वस्तु न सहनते किंचन कुछ भी विरोधी वस्तु हे नहीं एक ही कूटस्थ सत्य है हे अर्कस्थ ही प्रतिपक्ष है अन्य वस्तु किंचन न सहंते उसके विरोधी विरोधीभूत कोई भी वस्तु नहीं एक ही अद्वितीय वस्तु है तो। सकलापि पारमर्चिकोला कूटस्थ दिया वेदांत प्रमाण जीवेश्वर नायिक है क्या प्रमाण है वेदांत तो शास्त्र ही प्रमाण देते तर्क ही देते हैं कूटस्थस्य है नीवेश्वस्तवस्तवत्व साधने कूटस्थस्य से वास्तवत्व जीवेश अवास्तवत्व कूटस्थ वास्तव पार्थिक अजीव ईश्वर आदि सो कल्पना है ईश्वर तो काल्पनिक है इसको सिद्ध करने के लिए श्रुत पठ्यन्ते पढ़ते हो न तर्क ही तर्क से कुछ सिद्ध नहीं करते होते आशंका श्या करने पर सिद्धांत उत्तर देता है मुमुक्षुना श्रुतिय विशदीकरण आय प्रभु तर्क उपन्यास मुख्य मुमुक्ष के लिए क्या करते है श्रुति के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए प्रभुत्म मुख्य को श्रुति अर्थ निश्चय करना है तर्क के द्वारा निश्चय करना है श्रुति अर्थ स्पष्ट होने पर कैसा होगा उसके लिए कहीं तर्क सहाय तो ठीक है तर्क के द्वारा स्वतंत्र नहीं सीधा होता है श्रुति अर्थ को स्पष्ट जानने के लिए हमें प्रभुत्व ऐसी तर्क उपन्यास न करते तर्क का नहीं करते श्रुत्यथ विशदी कुरो श्रुत्यथम विशदी कुरो न तर्का वच्स्म्मी तेन तार्किंका मत्रको वो वज श्रुत्यथम विशदी कूर्मो न तक वस्म्मी किंचन तेन ताकि श्रुत्यर्थम विषदीकर्म विषदीक विषदीकर्मा स्पष्ट करते हम स्पष्ट करते तर्क किंचन न बच्मी हम तर्क से कुछ नहीं कहते श्रुत्य स्पष्ट करते तर्क से कुछ नहीं कहते हैं। तेना अब तरह तार्किक शंका न को अवसर तार्किक शंका का अवसर है नहीं तर्क से कुछ कहेंगे तो तार्कि लोग को शंका करेंगे तो तर्क करने वाले क्या करेंगे? तर्क का स्थान है श्रुति के द्वारा अर्थ निश्चय करने पर तार्कि की शंका का अवसर नहीं मौका ही नहीं तो, तार्गी का शंकाना, वसरो वदा। इत्यता। था था। तो फिर इससे क्या सीधा हुआ वो कर देते तस्तर्क संज्य कुतर्क संज्य नमु श्रुतिमाश्रेत मुछु श्रुति मैया जीवेश माया जीवेश कौती प्रदर्शित करोती प्रदर्शित तस्मा कुतर्क संज्य मुखु श्रुतिमाशे शुतौ सुदौ तुमाया जीवे तस्मात मुतर्कम संत्य श्रुति में आश्रयित मुमुक्ष जो मुख्य चाहता है कुतर्क को छोड़कर के दूर से श्रुति में आश्रय श्रुति प्रमाण को ही आश्रय करे श्रुति प्रमाण सब श्रुति सु। में आश्रय श्रुति प्रमाणु को आश्रय करे वही सब कुछ है श्रुति सु। प्रमाण से ही निश्चय होता है प्रमाण से ज्ञान होता है और श्रुति में क्या कहा गया श्रुतु माया जीवेश करोती थी प्रदर्शित जीवेश आभा से न करो ये कहा गया जीव ईश्वर दोनों माया करता है आभास के द्वारा माया करती माया जीवेश इति प्रदर्शित कहा गया मुमुक्षु नाम श्रुतियर्थ की दूर सो अनुसंधे में कहा गया मुमुक्षु कैसे अर्थो को अनुसंधान करे ले तो माया जीवेश करोती प्रदर्शित श्रुति में जीवेश्वर माय तो कहा गया सूची में जीव ईश्वर दोनों माईक कहा गया इसलिए जीव ईश्वर माईक है सूची प्रमाण तर्क छोड़ कर के तस्त कुछ आया जीवेश प्रदर्शित क्षण आदि प्रवेशानता इच्छनादि क्षण आदि प्रवेशानता सृष्टिरीशकता भवे सृष्टि भवे जागृदादी मोक्षा जागृदादी मोक्षा संसारो जीवकर्त्रिकः संसारो जीवकर्त्रिकः जीवकर्तृकेश सृष्टि भवे जागृदी मोक्षा जीवक जीवक ईक्षण आदि प्रवेशानता सृष्टि ई सक्रिता भवे ईश्वर ई सक्रिता ईश्वर किसमें ईशक्रिता ई ईशकृता सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि कौन है ईक्षण आदि तदा तद बहुश्याम प्रजा ये श्रुति माया और ई क्या संकल्प क्या बहुत हो जाऊ करके आकाश आदि प्रपंच सृष्टि करके त्र तदेव अनुप्राविश्य सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हुआ ईक्षण से लेकर के प्रविष्ट तक जितने सृष्टि है ईश्वर के द्वारा की गई है और जीव जीवकर्तृक कर सृष्टि क्या है संसार जागृत आदि विमोक्षात तो संसारो जीव का जीव कर्ता ये संसार संसार जीवक जीव कर्तृक तो संसार क्या है जागृत आदि ये स आदि विमोक्षात ये स विमोक्षा जागृत आदिश्च अशात यदि जागृत आदि विमोक्षात संसार स जागृत में जिसका जागर स्वप्न सुश्रुति ये अवस्था तीन है जागर स्वप्न सुश्रुति अब जागृत अवस्था में साधन चतुष्ट संपन्न श्रवण मनन जिध्यासन ज्ञान मोक्ष ये पूरा जागरदादि आदि जागृत प्रपंच पूरा आ गया जागृत कहेंगे तो अवस्था जन्म मरण जरा व्याधि ये सब कुछ आ गया जागृत खाली जागृत अवस्था से जग जाना इतने नहीं जागृत अवस्था में जो प्रपंच है उसमें जन्म जरा मृत्यु व्याधि आदि है छत मित्र सुख दुख सब है, है। सारा प्रपंज, प्रपंज, ये सारा प्रपंच सपना प्रपंच के मोक्ष तक ये सब संसार जीव कर्तृत्व कर, ये सृष्टि संसार जीव कर्तृत्व कर है ईक्षण आदि प्रवेशानता सृष्टि है ईश्वर कर्तृत्व शिक्षण से लेकर प्रवेशा सृष्टि का कर्ता ईश्वर ईश्वर कर्तकर् जाग्र सपना सश्रुति बंध मोक्ष लक्षण संसार से जीवकर्तृत्म जीव कर्तावेशीव असंग कूटस्थ असंगूटा नशन सर्वदन सर्वदा से मन विचार्यता मन विचार्यता असंगूटस्था ना कशन भव्यतिशय से असंग एवा। असंग ही असंगो पुरुषः असंग कहती चेतन आत्मा कुटस्थ असंग होने के साथ संघ होगा संग नहीं होगा तो कोई अतिशय उसमें होगा कभी सर्वदा अश्य कच्चन अतिशय न बगती जो असंग है उसमें अतिशय नहीं हो सकता है जैसे आकाश वनी के द्वारा अतिशय क्या होगा आकाश में कुछ होगा अतिशय जल के द्वारा भाई किस खड़ग के द्वारा अतिशय होगा ने. नहीं असंग है उसका नहीं खड़ग से काट सकते ना बनी से जला सकते हैं इस प्रकार आत्मा तो उससे और सूक्ष्म है उसका भी कारण है अत्यंत तो असंग होने से उसमें अतिशय कभी किस प्रकार हो सकता है अतिशय सर्वदा अतिश्य न एवं मन विचारिता में ही विचार करो जो आत्म चैतन है शुद्ध चैतन्य कुटस्थ है असंग है असंग में कोई अतिशय कभी नहीं है सृष्टि प्रलय जन्म मरण कुछ भी हो जाए असंग आत्मा में कुछ परिवर्तन है नहीं। नहीं। शांत है सर्वदा एक रूप है किसी उसका नाम अच्युत है अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है स्वरूप सट जाएगा अपने स्वरूप में रहेगा मरु में जल कल्पना करते हैं लोगों कल्पना हो जाती है हो जाती तो मरु क्या है? में क्या लिए हो जाती है राज्य में सर्प कल्पना करके लोग डरते भागते जाते हाथ पर खूब है राज्य में कुछ बिगड़ते है ऐसे ही कल्पना कुछ भी करे राज्य तो राज्य ही है इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य कुटस्थ है असंग है सत्यम ज्ञान मन सिद्ध रूप उसमें कोई अतिशय नहीं ना हानि है ना वृद्धि है कुछ नहीं यही मान से विचार करो अपने स्वरूप ही कुटस्ता मतलब कोई अलग ब्रह्म लोग पढ़ाए नहीं आपका वास्तव स्वरूप कुटस्थ है जो जागृत सपन का दृष्टा है साखी है आप जागृत अवस्था को जानते हो सप्न अवस्था को सुरश्वती को सुरस्वती को? को जानते हो तो उठने के बाद कहते न कि अभी हो गया तीनों अवस्था को जानने वाला तीन अवस्था से भिन्न होगा उसके अंतर्गत होगा में से भिन्न है जो भिन्न स्वरूप है वही आप हो वही कुटस्थ्य है उसमें अतिशय कभी नहीं जागृत काल में सपन काल में सुस्वती काल में सृष्टि प्रलय जन्म मरण सर्ज में सब धर्म है आपके स्वरूप कूटस्थ चैतन्य में कभी भी कोई अतिशय हानि बुद्धि कुछ भी नहीं यही मन एवं विचार्यता ऐसे विचार करे कुटस्थ से, से असंगदिकम कूटस्थ में असंग असंग शुद्ध है मृत्यु जन्म आदि लक्षण से मरण जन्मादि सब कितने व्यवहार जात से कुटस्थ में है जन्म मरण आदि असंको से व्यवहार जाते से जितने व्यवहार है जन्म मरण जरा व्याधि सुख दुख आदि जितनेटस्थ में है व्यवहार जाते से च चिपादित प्रतिपादन किया गया अतो मुमुक्षुर इम अर्थम सर्वदा विचार इस अर्थ को मुमुक्षुर बार बार विचार करे कुटस्थ में कोई धर्म नहीं है बाकी धर्म देहा आदि में जागृत सपना सूची के धर्म जागरण सपना सश्रुति अवस्था में है अवस्था के साक्षी में है नहीं, नहीं हम घट पट को देखते हैं घट के रूप को देखते हो पट के रूप दिखता हो आपको वो रूप आपका धर्म है नहीं, नहीं जो दृश्य है वो आप नहीं आपका धर्म भी नहीं दृश्य ना तो आप हो ना आपका धर्म है सुख दुख भी दृश्य अनुभव माने है सुख दुख का अनुभव होता है और सुख दुख ना तो आप है ना आपका धर्म है जो अनुभव मान अनुभव का विषय होता है ना तो हम है न तो धर्म है हमारे साथ उसका संबंध नहीं दृष्टिक अलग है दृश्य अलग है दृघ जानने वाला प्रकाश है वो तो प्रकाश्य है प्रकाशित दृग से भिन्न है दृग चेतन है अप्रकाश जड़ है दृ सत्य है, प्रकाश दृश्य मिथ्या है और उससे भिन्न है ये बार बार चिंतन करे स्वतंग विचार्यता कुटस्वी जन्म नाश जरा आदि में से कोई धर्म है नहीं कुटस्थ से जन्म अतिशय अभाव जन्मादतिशय का अभाव कूत अवगम्य जाना जाता है ऐसा शन पर उत्तर देते उद्योग श्रुतिवाक्यादी तद वाक्यम पठती प्रमाण श्रुति प्रमाण से ही श्रुतिवाक्य पढ़ते इस्लोग है बोलो न निरोध निरोध प्रलय नहीं है न तो उत्पत्ति भी वास्तव नहीं है न बद्ध संसार नहीं तो वास्तव बद्ध भी कैसे होगा बंधन जुस्त को बद्ध कहेंगे बंधन मिथ्या है तो बद्ध कोई वास्तव होगा नहीं न तो साधक बद्ध होगा तो साधक होगा साधन करेगा बद्ध ही कोई नहीं तो साधक कौन होगा साधक भी कोई पारा नहीं है तो व्यवहार होता है झूठा है और मोक्ष बंधन हो तो मुख्य की कोई इच्छा करेगा बंध निवृत्ति है पारासी का नहीं है तो मुंहुक्ष नहीं न ही मुक्त मुंह हो तो बंधन हो तो बंध की निवृत्ति को मुक्ति कहेंगे जिसमें बंध की निवृत्ति होगी मुक्त होगा बद्ध ही नहीं तो मुक्त किस होगा बद्ध हो बंधन निवृत्त हो तो मुक्त होगा मुक्त भी कोई पारमार्थिक नहीं और तो सब व्यवहार में है इस ऐसा परमर्थता ही है कुटस्थ में उत्पत्ति सृष्टि प्रलय बंधन साधन मुख्य श्रवर्ण मन मुख्य कोई धर्म है नहीं। कुछ नहीं ये पारमार्थिक शुद्ध सिद्ध रूप है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है नहीं हुआ है सृष्टि आदि कुछ हुई नहीं ये केवल दिखता है सपने में जैसे आप सपने में क्या बड़े प्रपंच देखते हो आकाश और पहाड़ नदी सब दिखते हैं ना नहीं नीचे तो कितने सत्य है कुछ सत्य नहीं।, नहीं होने पर भी सत्य जैसे दिखता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सृष्टि सब ऐसे ही दिखते है सत्य नहीं है तो। ना ना मुक्षक्षुर क्या नही न मूर नवे नमुर वे मुक्त नहीं नमुर नुतिषु तीवेश्वरादि स्वरूप प्रतिदन किम तो जीव ईश्वर आकाशादी येषु प्रतिपादन किस लिखे गया आशंक्य अवांग मनसगोचर आत्मन अवबोधना श्रुति जितने प्रपंच हे जीव ईश्वर का कथन आकाश की सृष्टि ये सब जो जितने कही गई है सृष्टि आदि वस्तुतः तो आत्मा के ज्ञान के लिए जो आत्मा तत्व तो है उठत तो अवांग मन सोचर वांग मन के विषय नहीं है वाणी मन के विषय नहीं होने से उसको प्रतिपादन करने के लिए बोधनाया ज्ञान कराने के लिए ही सारा प्रपंच सृष्टि में है। अवांग मनस ग श्रुतिर्बोधय सदा श्रुतिर्बोधय सदा जीवमीशं जगद्वापी जीवमीश् सामचि प्रबोधे सबोधय अवामत गम्य श्रुतिर्बोधय सदा जीवमीश् सामचि प्रबोधे अवांग मनसगम्यम तम कहीं ते तम है अवांग मनस मनसगम्यम वाणी मन के विषय नहीं है आत्म तत्व उसको बोधन कराने के लिए तत तत् तो कुटस्वरूप सदा जीवं ईशम जगद वापि समित जो वाणी मन का विषय नहीं उसको कैसे कहेंगे कोई पदार्थ कहो जो वाणी का विषय नहीं हो कह सकते हैं ये वाणी का विषय नहीं शब्द से कैसे कहेंगे ये शब्द मन का विषय नहीं तो उसको प्रतिपादन कैसे करेंगे जो वास्तव तत्व तो उसको किसी भी शब्द से नहीं कह सकते तो उसमें रहने वाले कल्पित धर्मों का निराकरण करके बताते हैं अत व्यावृत्तिया भिन्न तद ब्रह्म अत्या ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भिन्न जितने कल्पित धर्म उनका उनकी व्यावृत्ति निराकरण करके ही ब्रह्म को प्रतिपादन किया जाता है अस्थूल अनन इत्यादि स्थूल नहीं अणु नहीं रसो नहीं दीर्घ नहीं नेत नेत सब निषेध करके प्रतिपादन किया जाता है तो प्रतिपादन करने के लिए स्थूलत्व तो, रस्वत्व तो, दीर्घत्व तो, कोई धर्म कहीं हो जगत में जीव में ईश्वर में जो धर्म है कभी जीवों का आश्रय करके संसारी है और तत्व संसारी नहीं है ईश्वर सर में सर्वज्ञ सर्वशक्ति मै तो शुद्ध चैतन्य में सर्वज्ञ है नहीं है तो कभी जीवो को आश्रय करके कभी ईश्वर को कभी जगत को आश्रय करके शुद्ध ब्रह्म का बोधन श्रुति कराती है यदि अन्य को आश्रय नहीं करे तो शुद्ध ब्रह्म को कह सकती है अभांग मन सगम्य श्रुति सदा बोधित जीवं ईशम जगतवापी समाशित है कभी जीव को कभी ईश्वर को कभी जगत को आश्रय करके प्रबोधित बोधन करती है इसलिए जीवेश्वर आदि का प्रतिपादन श्रुति में किसके लिए अभांग मन ब्रह्म तत्व कुटस्थ का बोधन कराने के लिए न एकुतिबकूटस्थ ते श्रुतिबोध्यय श्रुति प्रतिपाद्य श्रुति विजान कश्यति विजानम विरोधकथन क्योंकि आशंक्य क उत्तर दिए न तत्विगानमस्त कोई विरोध कथन नहीं है अभी तो तद, तद बोधन प्रकार है तत्व को बोधन कराने के लिए जो प्रकार प्रक्रिया है उसमें विरोध विरोध है तत्व में कोई विरोध नहीं और बोधन का प्रकार जो है अलग अलग प्रकार क्यों है तदपि बुद्ध पुरुष चित्त वैषम अनुसार है ना बुद्ध पुरुष पुरुष के चित्त के वैषम में है भी है कोई किस प्रकार समस्या है कोई शीघ्र सरल से समझता है कोई थोड़ा कठिन से समता है किस को किस में रुचि है उसके विषम के अनुसार ही अलग अलग प्रक्रिया है तत्व तो, तो एक रूप ही है अत्यंत जो कृतोपास है उपासना के द्वारा इष्ट देवता का साक्षात्कार कर ले उसको सीधा ही महावाक्य ऐसी ज्ञान हो जाएगा और बोधन बुद्ध चित्त पुरुष की जित्त विलक्षण होने से उसके अनुसार अलग अलग प्रक्रिया करके बताते है बुद्ध वस्तु एक है ऐसे सुरेश जी भगवान ने कहा है उत्तर यया यया यया यया ये पुनसा व्युत्पत्ति प्रत्यगात्म प्रत्यगात्म साक्रिय सै प्रक्रिया साध्वीताचार्य यया साधी जया भवत्ति प्रत्यगात्म प्रक्रिया प्रक्रिया जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण शाम प्रत्येगात्मा ने विपत्ति साध प्रत्येगात्मा में दृढ़ निश्चय ज्ञान हो जाए जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा पुरुषों की वित्पत्ति बुद्धि प्रत्येक आत्मा स्थिर हो जाए साव प्रक्रिया वही प्रक्रिया है साध्वी वही साध्वी प्रक्रिया है साच अनवस्थित में छाचा अनवर्चिता प्रक्रिया कितने है? कोई निश्चित नहीं बहुत प्रक्रिया है जिस किसी प्रकार प्रक्रिया के द्वारा पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाए प्रत्येक आत्मा में वो सब प्रक्रिया बहुते है सौ साधु अनेक प्रक्रिया है इसे आचार्य भाषितम आचार्य ही भाषितम सुरक्षाचार्य ने कहा है इसलिए प्रक्रिया में विरुद्ध कथन तो विभिन्न प्रकार प्रक्रिया पुरुष के बुद्धि के कारण अलग अलग प्रक्रिया और बुद्ध तत्व आत्मा में कोई विरोध नहीं है या या श्रुत्य अर्थ ऐसी एक रूपति श्रुति का अर्थ एक रूप है श्रुत्य अर्थ के प्रतिपादन करने वाले क्यों क्यों अलग अलग कहते हैं कोई किस प्रकार कोई किस प्रकार विप्रतिपति विरुद्ध प्रतिपति क्यों करते हैं इतना आशं के उत्तर देते श्रुति तात्पर्य बोध सुन एवं विप्रतिपत्ति न तो तद विधान श्रुति के तात्पर्य बोध को नहीं है वो अपने ज्ञान के अनुसार कुछ ना कुछ कहते हैं। और श्रुति अर्थ का जो ज्ञान जिनको ठीक है उन्हें विरुद्ध कथन नहीं है नहीं है। श्रुति तात्पर्य मखिल मुद्ध्वा भ्राम्य तेजुआ भ्राम्य तेज विवेकी बुध्वाचिर बुध्वा तिष विध्यानंद विधौत्मखिल्वा भ्राम्यवेकी बुध्वानंदिध अखिलम श्रुति तात्पर्य अबुद्वा जड़ भ्राम्युति का तात्पर्य ठीक सम... नहीं समझ करके जड़ अविवे कीात्पर्य को ठीक समझ करके आनंद बारी दौ ष आनंद का बारी समुद्र आनंद समुद्र में रहता है विवेकी श्रुति तात्पर्य समझ करके और जो नही समझे और भटकता है नही समझ करके कुछ ना कुछ उल्टो करता है तो। तरी विवेकि निश्चय कीदृश विवेकि निश्चय की सहे इकांक्षायाह विवेकि निश्चय कहते इस्लोकोसभा जगन्नीर माया जगन माया भो जगन्नीर वर्षत् ये तथा चिदाकाश से तथा हानिर् चिद आकाश से नो हानिवाभ स्थित नवालाभ मेह जगन्नीर वर्षत् यहां चिडाकाश से नो हा निर् नवालाभ स्थित मयारूप जगत नीरज जल है ऐसा यथा तो तथा वर्ष तु जिसे मेघ से जल की वृष्टि होती है आकाश से में कभी हानि है लाभ है आकाश के ना हानि है ना लाभ इस इसी प्रकार माया रूप मेघ जगत सृष्टि करती है प्रलय करती है माया रूप मेघ सृष्टि वर्षतु ऐसा यथा तथा तो जैसे वर्षा कभी कैसे कभी अधिक और कभी कम वर्षा जितने हो जाए आकाश में हानि लाभ कुछ है इस बार माया रूप में जगत रूप जरो को जैसा तथा करे चिद रूप आकाशे का नो हानि नवा लाभ चेतन सिद्ध चेतन कुटस्थ में जगत जितने सृष्टि प्रलय हो चिद रूप ब्रह्म में कोई हानि है या नो हानि नवा लाभ ये स्थिति है ये समझ कर हो ये जितने जगत में जो कुछ हो जाए जागर सपन सूची सारा प्रपंच में जन्म मर्म जरा व्या कुछ भी हो जाए जैसे आकाश में मेघ बहुत वृष्टि करे जितने जल वर्षा करने पर भी आकाश की हानि नहीं लाभ नहीं ठीक इस प्रकार माया रूप मेघ जगत रूप जल माया क्या करती है मेघ जगत को बनाती है जगत बनाकर दिखाती कितने जगत ब्रह्मांड कोटि कोटी ब्रह्मांड बनाती है माया जैसे जगत बूंद गिनती करेंगे मेघ के द्वारा होती कितने बूंदे अनंत है, है बूंद इसी प्रकार माया जगत अनादिकाल से ऐसे जगत बनाती है बनाने पर चीद रूप चेतन रूप आकाश में हानि है नहीं कुछ नहीं।, नहीं।, नहीं ये स्थिति है यही विचार करना है ओम माया कौन से प्रकरण चला है उठस्थीपण उठस्थ दीप प्रकरण के ग्रंथ के अभ्यास का फल होते हैं ग्रंथाभ्यास फल मो इमाम इमंकूटस्थ दीपों कूटस्थ दीपों दरंतर नुसन्धप्ते निर स्वयंटस्थेण स्वयंस्थप्य सो निरंतर दीप्यते सौ निरंतर निरंतर स्वयंस्थेण तो इमं दीपम निरंतरम अनुसंधत असो स्वयं कूटस्थ रूपे नीप्यते जो साधक कर... ये कूटस्थ दीप को निरंतर अनुसंधते निरंतर बराबर बार बार अनुसंधान करता है वो क्या होता है स्वयं कूटस्थ रूपे नरंतरम दीप्यते स्वयं कूटस्थ रूप ऐसी दीप्यमान प्रकाश मानव को रहता है किस रूप से कुटस्थ मन करेगी बार बार विचार करो हम अस्म कुटस्थ विचार करके दृढ़ निश्चय हो जाए तो कुटस्थ रूप से रहता है स्वयं इति श्रीमत् परमहंस परिव्रज आचार्य भारत तीर्थ विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदस्यान कूटस्थीपाप्त हो पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदश्य पूर्णशा पूर्ण में वशिष्य शंकरं शंकराचार्यं केशवं शंकराचार्यवरायन ष्य वंदे पुनः पुनः गुरुरात्ती मूर्ति भेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ ज्योष्योतिष उसका अर्थ तो छुट्टी में बताएंगे याद हो गया किसको किम कितने व्यक्ति का याद हुआ एक जिनके याद है बोलो ज्योतिषानुमानी में रात्रो कविगम दर्शन विधो ज्योतिरा क्या समये किं भवतु भवान परमकम ज्योति सदसी प्रभु ये पुराने काल को बताएंगे जो याद नहीं क्या कल के याद करना ये कल के श्लो को बताएंगे ये मिनट लेट हो गया